नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आई हमारी मुलाकात वापस एनबी पाल जी से हो रही है आप लास्ट टाइम भी हमने इनसे बातें की थी आप विशेष यूपी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप स्कूल एडमिन को देखते हैं आपके बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो एन पाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप ठीक है फाइन है जी जी जी सर बताइए अपने बारे में थोड़ा सा मैं पहले बेसिकली इंजीनियर था उससे प्रमोट होकर मैं जनरल मेजर यूपी स्टेट, स्टेट सुगर कारपोरेशन मैं मैं तो में दो हजार छ में रिटायर सी बी एस ई का स्कूल और एक डिग्री कॉलेज खोला तो दोनों ठीक चल रहे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ के आमजन का सहयोग मिला बच्चे मिले दोनों ठीक ठाक चल रहे है एक ब्रांच और मैंने अभी रिसेंटली निचलोल में भी डाल है। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चूंकि मैं रिटायर हो गया था इसलिए मैं सोचा जिंदगी कैसे आगे मतलब <laughs> तो जिंदगी को बिजी रखने के लिए मैंने ये काम शुरू किया दूसरी यह है की एट दाइफ अगर मान लीजिए मैं कुछ लोगों का कल्याण कर दूँ उस तो इलाके में पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा सा मैंने इन्वेस्ट किया और लोगों को उसका लाभ भी मिला हम समझते हैं अब तक जब से हमारे विद्यालय खुला तब से अब तक कर दो सौ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पद पे चले गए हैं एम है एमबीए है एमबीबीएस है बी है इस तरीके से तो बहुत अच्छे अच्छे पद पर तो निश्चित रूप से इलाके का विकास हुआ है इलाके का उस हमारे कल्याण हुआ है एन बी साल सर मैं चाहूँगा की जैसे आप उन चीजों को करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको देखिये चैलेंजेस अगर सही काम हम करते रहते हैं तो कोई चैलेंजेस की बात तो नहीं रहती हम्म हम्म होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल. तो, बोलेगा तो काम गड़बड़ा होगा लोगों की हमारी मतलब नीड है की बद अच्छा एजुकेशन मिले वो मैं काम करता हूँ तो इसलिए कोई ऐसी शिकायत कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है चाहे बच्चों से अभी बच्चे थोड़ा बहुत नाजी करते हैं वो जाएंगे। भिल्कुण भिल्कुण। आ, ये है और कोई नहीं। सही बात है आ, वो एक बहुत सारी चीज़ें आज के समय में आ जाती हैं और निश्चित तौर पर उसको एक अनुभवी व्यक्ति जब देखता है तो वो इन चीज़ों को समझ लेता है तो आप अनुभवी हैं इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं अच्छा ब्रह्मा कुमारी से आपका कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा से मैं। ब्रह्मा कुमारी से एक्चुअली लगभग साल पहले तो के दिया से हमारे पास सब कुछ था कोई कमी नहीं थी मैं अपनी जिंदगी एक सारी से संतुष्ट था हम्म हम्म लेकिन एक आदमी ढूंढता सुकून तो सुकून की तलाश में मैं था तो बहुत सारी जगहों पे इसे हिंदू देवी देवताओं पे मंदिर मस्जिद ये सब देखा मैंने हम्म तो एक्चुअली वहाँ जो सबसे खराब बात हमको ये लगी किसी मंदिर में जाइए तो पंडित अलग तंग करता है कहीं तो गंगा जी जाइए बनारस जाइए तो बड़ा चला पंडा तंग करता है हम्म तो जो कंसंट्रेशन हमारा है न ईश्वर के प्रति वो समाप्त हो जाता है हैं, तो मैंने सोचा कोई ऐसी संस्था हो जो की मतलब है एक अच्छी मतलब है सोच हो उनकी अच्छी सोच के साथ काम करें तो तो उनके साथ जुड़ा जाए तो मैं कुछ पता पता करते करते हमको लगा ब्रह्मा कुमारी के बारे में तो <laughs> <ना। laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूंगा की एक छोटा सा मैसेज जनता के लिए क्या बताना चाहेंगे देखिये जनता के लिए मैसेज या किसी व्यक्ति के लिए मैसेज ये है कि जिंदगी में अच्छे काम करिए कर्म के अलावा कुछ है नहीं, नहीं। भगवान किसी ने देखा नहीं है नहीं। आच, आपके अच्छे कर्म ही आपको नाम करेंगे और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा निश्चित रूप से खराब काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपको खराब मिलेगा तो इसलिए चोरी बेमानी झूठ जटाई ये सब आदमी को छोड़ देना चाहिए तो नहीं करना चाहिए क्यों कितनों पैसा कमा लें कुछ भी कर लेंगे कितन तो जमीन जायदाद कर लेंगे सबको तो यही छोड़ के जाना एक दिन जाना है ईश्वर और मगत दोनों सत्य है उसको कोई नकार नहीं सकता तो इसलिए कोई भी काम करते वक्त ईश्वर को और मौत को दोनों हमेशा याद रखिए कोई काम गलत करिए किसी के जी चलिए एन बी पाल सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने कर्म को इम्पॉर्टेंस दिया और कभी भी गलत काम ना करें ये आपने बताया ईश्वर और मौत दोनों सत्य हैं दोनों के बीच में हमारा जीवन जो है चलता रहता है दोनों को साथ रखें दोनों को याद रखें तो जीवन बेहतर और सुंदर बनेगा और अच्छे काम आपसे होते रहेंगे एक बार फिर से एन पाल जी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ और आप सभी को भी मंगल कामनाएं आप सुनाए हैं रेडियो वन वन जीरो सुनते रहो मस्कर तेरा थैंक यू